और समाधि इन दो व्यक्ति दो जो ये उपाय हैं सुख प्राप्ति के इन दो उपायों के अतिरिक्त और कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे व्यक्ति उस नित्य सुख को जान सके या उसका आनंद ले सके और वो जितने भी उपाय पीछे कहे गए हैं यम नियम आसन आदि वो सब इन दो को जानने के लिए ही है तो हमारी चर्चा चल रही थी कि समाधि में व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पा लेता है और अगर समाधि लगाते हुए भी अगर उसको समस्याएं इस तरह की हैं जिनसे वो पीड़ित रहता है तो इसका मतलब है कि अभी समाधि को उसने ठीक तरह से छुआ नहीं है उसे अपना स्तर और ऊंचा करना चाहिए तो अब आगे से पढ़े आज कोई कौन पढ़ेंगे विशाल जी पढ़ो तो महर्षि पतंजलि कहते हैं यहाँ से पृष्ठ तिरासी से डर तो तो। लग रहा है महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र तत्र तनाजान तजय अभियोग के आठ अंग कहे गए हैं यम नियम आसन गये हैसन धारणा ध्यान समाधि यम पांच है अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इनका और नियमों का वर्णन पहले ही भली भाती किया गया है स्थिर सुखा मांसमरम यह आसन का लक्षण कहा है आसन वही है कि जिसमें सुख से बैठकर ईश्वर से योग हो सके तो फिर नए लोगों का यह कहना कि यह चौरासी आसन आसनों वाला भानमती का तमाशन ठीक है कैसे मान लिया जाए इस थर्थ? इस त, इसी तरह पर प्राणायाम के विषय में तमाशा बन रहा है प्राणायाम की प्रथम ही कर चुके हैं। और मुख बांधकर प्राणों की रुकावट करने से कुंभ होता है। तो जो लोग फांसी पर चढ़ते चढ़ते हैं, उन्हीं को कुंभक का ठीक साधक समझना चाहिए यथार्थ स्वरूप कुंभ का यह है कि बार की वायु की बहार रोक रखना बाहर निकालने में विशेष उपाय करने से रोचक होता है भीतर के भीतर प्राणों को रखने से पूरक होता है। यह प्राणायाम का विधान है थोड़ा और पढ़ दीजिए। <laughs> अब हटियोग का विधान वर्णन किया जाता है हटियोग में बस्ती उसे कहते हैं कि खुदा के रास्ते से पानी इसमें क्या बात हो पढ़ो। पानी चढ़ा कर सफाई करना आगे आज आग दूसरा कोई पढ़े हड्डियों में बस के उसे कहते हैं कि गुदा के नाम पानी चढ़ाकर सफाई करना चलिए मैं पढ़ देता हूँ आपको कुछ दिक्कत आ रही है ठीक है जवाब अफसर आएगा मैं पढ़ूं हमारी चर्चा चल रही थी कि व्यक्ति प्रायः करके उस सुख की इच्छा करता है जिसमें कोई बाधा खड़ी ना हो और ये मनुष्य मात्र की इच्छा है कि मुझे कोई ऐसा सुख चाहिए मुझे ऐसा सुख मिले कि जिसमें कोई विघ्न कोई बाधा ना आए पर संसार में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि जो संसार का सुख तो ले ले और उसमें कोई बाधा ना आए अपवाद भी नहीं मिलेगा इसमें तो फिर ऐसा बाधा रहे सुख कहा मिलेगा किसके पास जाए पूछने के लिए कौन रास्ता बताएगा तो महर्षि पतंजलि जी उस रास्ते का वर्णन करते हैं वेद उसका वर्णन करता है वेदा हमेतम पुरुषो महानतम बोलो आगे तो वहाँ आप देखेंगे कि अंतिम पंक्ति कही है आय आय ना विद्यते मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है एक ही रास्ता है कि हम उस शाश्वत सत्ता को जाने जिसको जान लेने पर कुछ जानना शेष नहीं रहता है। और किसी ने एक कवि ने एक और इस तरह का श्लोक बनाया है यदा चर्मवदा आकाशम बेस्ट शांति मानवा तदा देवम अविद्याय दुख से अंतो भविष्य तो वहां पर ये कहा है कि मनुष्य के दुखों का अंत हो सकता है पर एक कठिन शर्त वहां पर लगाई है कि यदा चर्मवदा आकाशम मानवा बेस्ट शांति जब इस आकाश को चमड़े की तरह लपेट लेंगे अब आकाश को चमड़े की तरह को लपेट सकता है वो दिखता ही नहीं है लपेटने की तो बात दूर है पहले तो दिखना चाहिए तब दूसरी बात शुरू हो असली पृथ्वी को हम लगा ले पृथ्वी को भी कोई चमड़े की तरह नहीं लपेट सकता कि इसको लपेट करके पौराणिकों में कथा आती है कि उसने अपने सिराहा रख ली और वो वो फिर किस पर सोया था ये पूछना चाहिए उसने पृथ्वी तो सिराहा रख ली लपेट करके चटाई की तरह और वो लेटा कहाँ रहा थो? वो वो कहा था तो श्वेतर स्वतर उपनिषद का शायद ये श्लोक है कि जब मनुष्य आकाश को चटाई की तरह लपेट लेगा ये लपेट लेंगे तदा देवम अविज्या तब उस ईश्वर को बिना जाने ही बिना जान करके ही इस मनुष्य का दुख श्यात भविष्यति तब इस मनुष्य के संपूर्ण दुखों का अंत हो जाएगा जैसे आकाश को चटाई की तरह नहीं लपेटा जा सकता जैसे पृथ्वी को गोलमोल करके और किसी तरह उसका गट्ठर नहीं बनाया जा सकता जैसे ये असंभव है वैसे ही ईश्वर को जाने बिना सब प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना भी असंभव है कोई कितना ही बड़ा धनी है संपन्न है कारे है गाड़ियां हैं नौकर चाकर है सब उसको सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी देखा जाता है कि जो जितना संपन्न होता है वो उतना ही अधिक दुखी देखने में आता है उसकी ज्यादा समस्याएं खड़ी होती बच्चे का कोई अपहरण नहीं कर ले जाए सरकार को छापा ना मार दे इतना हो गया इसको कहा ले जाए कहीं लुटेरे कोई गड़बड़ ना कर दे कहीं बैंक वाले कुछ छेरा फेरी ना कर दे तो कई तरह के भय उस धनी व्यक्ति को दुख देने के लिए काफी है और एक ही दुख आदमी को देने के लिए काफी है और जहां बहुत सारे दुखों की गठरी पास में रखी हुई हो या सिर पर बंधी हुई हो या सिर पर रखी हो तो उन दुखों का फिर किस तरह से निवारण होगा एक ही दुख काफी है आदमी के लिए आदमी को परेशान करने के लिए एक ही दुख बहुत है तो उसका समाधान स्वामी जी यहाँ पर बता रहे हैं कि महर्षि पतंजलि जी कहते हैं तत्र ध्यानजम अनाशयम तत्र रितंबरा प्रज्ञा तो यहाँ पर ये ध्यानजम में ज्ञान आ गया है ये अशुद्ध छपा है तत्र ध्यानजम अनाशयम तरह का सूत्र है तो इसको जिसके पास पेंसिल और शुद्ध कर सकते हैं तत्र ध्यानजम अनाशयम तरह से है हाँ यहाँ पर ठीक दिया हुआ है और फिर दूसरा है रितम्बरा तत्र प्रज्ञा तो यहां भी नीचे इन्होने ठीक है दिया है। दे दिया है अशुद्ध तो छप गया तो इ, इन दो सूत्रों का तात्पर्य मोटे रूप में यह है कि तत्र ध्यानजम अनाशयम मनुष्य अपने मन के अंदर कई तरह की स्थितियों का अनुभव करता है दिन में कई प्रकार की स्थितियों से हम निकलते हैं कभी ऊंची स्थिति बनती कभी नीची बनती कभी चंचल अवस्था बनती है कभी कोई और अवस्था बनती है हम दिन में अनेक तरह के मन की अवस्थाओं को अनुभव करते रहते हैं लेकिन पकड़ कोई कोई पाता है हालांकि ये अवस्थाएं पशु पक्षियों के अंदर भी आती है लेकिन उन बेचारों का तो ऐसा मस्तिष्क नहीं है उनको ऐसी समझ नहीं है कि वो इन अवस्थाओं को पकड़ करके अगर अपनी अवस्था को सुधार लें अपनी अवस्था को ठीक कर लें ये मनुष्य और मनुष्यों में भी वो मनुष्य जो बुद्धिमान है जो थोड़े आस्तिक है वो इन अवस्थाओं को साक्षात देखते हैं और इनमें से कौन सी अवस्था मेरे लिए लाभ देने वाली है कौन सी अवस्था में मैं अपने मन को प्रसन्न रख सकता हूँ कौन सी अवस्था में मैं अपने मन को संयम और संतुलन दे सकता हूँ उस अवस्था को प्रयत्न पूर्वक वो जो साधक है वो उस अवस्था को बना लेता है तो कहते हैं कि जो ये पांच प्रकार की जो चित्त है और इसकी एक दूसरी व्याख्या भी चलती है राजवीर जी ने दिया है कि जैसे वो है जन्म औषधि मंत्र तप समाधि सिद्धया कि ये पांच प्रकार की जो सिद्धियां होती जन्म से हो, सिद्धियां होती किसी का जन्म से ही बहुत ज्ञान विज्ञान होता है यानी उसके पूर्व जन्म के संस्कार जो है बहुत अच्छे होते हैं और वो शीघ्र ही गति कर लेता है कोई जन्म और फिर औषधि आवसुधी, औषधियों का सेवन कर करके कोई अपने शरीर का कायाकल्प कर लेता तो ये औषधि सिद्धि है और मंत्र सिद्धि यानी वेदों का या अच्छे अच्छे शास्त्रों का मनन करने से उन पर विचार करने से उन पर अपनी एक अच्छी पकड़ बना लेता है और वो दूसरों को भी पढ़ाता है स्वयं भी पढ़ता है और पढ़ता ही नहीं है साथ में उन चीजों को वो अपने जीवन का अंग भी बनाने का प्रयास करता है तो ये मंत्र सिद्धि तो जन्म औषधि मंत्र तप तप सहनम तपा सुख दुख मान अपमान इन सब में व्यक्ति अपने आप को विचलित ना होने दे इनसे घबराए नहीं दुख आ गया है थोड़े दिन के लिए दुख आता है तो हम घबरा उठते हाय ये दुख कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा और उससे हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होती है प्रभावित होती है हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है हम अपने आपे में नहीं रहते हम अपने व्यवहार से दूसरों को फिर बहुत ही खिन्न और दुखी करते रहते क्योंकि हम स्वयं उस प्रक्रिया से गुजर रहे होते लेकिन जो व्यक्ति इन ध्यान और समाधि या योग का थोड़ा भी जो व्यक्ति अभ्यास करता है इन स्थितियों में वो व्यक्ति अपने चित्त को शांत रख सकता है युक्ता आहार विहार से, से कर्मसु तो योगो भवति भार। भार। दुख तो कहते हैं जो यम नियम पूर्वक ऋतु पूर्वक और अपने हित और अहित का विचार करके जो आहार का सेवन करता है उसको योग सुख को देने वाला होता दुख उसका योग जो है वो दुख हर करने वाला हो जाता है और प्रसन्न चित्त व्यक्ति को क्या लाभ होता है तो कहते हैं प्रसादे सर दुखानाम जो अपने मन को प्रसन्न रखता है हर स्थिति में अपनी मन की प्रसन्नता की मृत्यु नहीं करता है वो संकल्प करता है कि चाहे कोई परिस्थिति हो पर मैं अपने मन की प्रसन्नता को नष्ट नहीं होने दूंगा ठीक है बाहर दांत खिल खिला के नहीं हंसूंगा तो अंदर तो मैं हंसी सकता हूं अंदर तो कोई नहीं रोकेगा बाहर कोई रोक भी सकता है कि देखो क्या दांत फाड़ रहा है द्वेष भी कर सकता है कोई ऐसा संकट खड़ा कर सकता है कि मुस्कुराहट एकदम गायब हो जाए लेकिन आंतरिक मुस्कुराहट को, को गायब कौन करेगा वो तो हम उसके स्वामी हैं, हम किस घटना को कैसी दृष्टि से देखते हैं वो मेरे आपकी योग्यता निर्भर है तो कहते हैं जो प्रसन्न चित्त रहता है उसके सब प्रकार के दुखों की समाप्ति हो जाती है अर्थात वो दुख को भी हंसते हंसते सहन कर लेता है वेद में एक जगह इस तरह की बात आई है कि हे आपत्ति तू आप आपत्ति को बुलाया है, बुलाया है वहाँ हे संकट आ। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को ये कहा था कि मुझे और तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए बस यही है कि जब जब मेरे ऊपर संकट आया करे तो उपस्थित हो जाएगा मतलब एक समझाने के लिए है कि जब व्यक्ति संकट ग्रस्त स्थिति में अपने को पाता है तो उस समय अगर वो व्यक्ति किसी भगवान का या किसी एक अच्छे इंसान का सहारा ले, ले लेता है तो उसका दुख काफी कम हो जाता है तो कहते हैं कि तत्व अनाशयम तो ये जो कई प्रकार के जो इस तरह हमारे उनमें सबसे बढ़िया चित्त कौन सा है तो कहते हैं अनाशयम वासना रहित चित्त जो है वो बहुत अच्छी अवस्था है वासना रही चित्त बाकी चित्त तो कई तरह से लेकिन वहां जो समाधिजा सिद्ध आया है वो वासना रही चित्त में ही उत्पन्न होती है तरह तरह के संस्कार हैं जो हमें चयन नहीं लेने देते हम थोड़ी एक मिनट भी अगर हम चाहे ना कि हम चलिए एक मिनट के लिए कुछ विचार नहीं करेंगे तो एक मिनट की आप थोड़ी एक सेकंड भी नहीं हम बिना विचारे रह सकते कुछ ना कुछ विचार करते ही रहेंगे मान लो हम पूरी तरह से विचार बन गए लहरें ही हम बन गए विचारों की तरंग हमें परेशान करती रहती है तो हमारे मुख की हमारे शरीर की जो विभिन्न प्रकार की जो आकृति बदलती रहती है उसके बहुत बड़ा कारण जो है हमारे मन के क्रियाकलाप है हम मन ही मन में जो जो सोचते हैं वैसा वैसा बाहर हमारे ऊपर घटता रहता है तो कहते हैं कि ये जो बासना रही जो चित्त है जो ध्यान से ध्यान से या समाधि से जो उत्पन्न हुआ है वही सबसे श्रेष्ठ चित्त है और कहते हैं तत्व रितंभरा और ये संप्रज्ञा समाधि की स्थिति में रितम कहते हैं सत्य को तो उस योगी की जो प्रज्ञा है जो बुद्धि है वो केवल सत्य को ही अपने सम्मुख रखती है वो फिर झूठ बोल करके उस तात्कालिक लाभ की ओर ध्यान नहीं देता वो कहता है कि रितंबरा प्रज्ञा यानी जितनी जितनी व्यक्ति की बुद्धि स्वच्छ मन निर्मल होता है पवित्र होता है उतना उतना वो व्यक्ति सत्य बोल सकता है और जिस साधक की बुद्धि या जिस साधक का ज्ञान जितना जितना नीचा होता है कम स्तर का होता है उसके सोचने का ढंग घटिया होता है विचारने का ढंग घटिया होता है सांसारिक में इतना उलझा रहता है कि वो भूलि जाता है कि, कि ये जो क्रियाकलाप कर रहा है ये मैं हूं या शरीर कर रहा है तो वो व्यक्ति झूठ से नहीं बच पाएगा वो बोलेगा ही क्योंकि उसका स्तर इतना निम्न स्तर का है इतना निम्न कोटि का उसका चिंतन है कि वो सत्य की ओर उन्मुख नहीं हुआ तो कहते हैं कि वो अवस्था जो है योगी की तत्र वितंबरा प्रज्ञा यानी उसकी बुद्धि सत्य को ही धारण करने वाली हो जाती है और आगे ये जो कह रहे हैं अब योग के आठ आठंक तो इसके बारे में आप लोग सुनते ही रहते हैं आगे कहते हैं स्थिर सुकम आसनम यानी आसन का लक्षण वही है कि जिसमें आदमी सुख से बैठ सके नहीं तो कभी यूं कर रहे हैं कभी यूं कर रहे है कभी यूं कर रहे हैं, ऐसे होता ना कहीं आप कई कही बार तो जब ध्यान भर नहीं लगता तो यू भी देख लेते घड़ी में कितने बज गए कहते तो अभी दस मिनट हो है, होता है, नहीं होता है। होता है हम सबके साथ नहीं होता क्योंकि अभी हमारी इतनी ऊंची योग्यता नहीं है कि हम शांत से बिना घड़ी देखे हुए अपने समय को पूरा कर लें और कोई ऐसी तरह करता रहता है ऐसे <laughs> तो ये सब स्थितियां ध्यान की स्थिति नहीं है इसका मतलब आपको हमें आपको कष्ट हो रहा है कभी यहां कष्ट होता है तो यहां ऐसे ऐसे करते हैं कभी यहाँ कष्ट होता है तो ऐसे ऐसे करते हैं जहां भी कष्ट है वहां हम कुछ ना कुछ करते हैं उस कष्ट को मिटाने के लिए लेकिन महर्षि पतंजलि और व्यास कहते हैं कि नहीं आसन तो वही होता है जिसमें हम आनंद पूर्वक बैठ सके एक बिल्कुल शांत चित्त की अवस्था एक घंटा भी बैठे रहे तब भी हमारी आसन की स्थिति वही बनी है और ऐसी ही स्थिति में व्यक्ति ध्यान कर सकता है या अपने संबंध में कुछ विचार कर सकता है या आत्मा के बारे में या किसी वस्तु के बारे में वो ठीक से जान सकता है लेकिन जिसका चित्त चंचल है वो इन इस आसन की स्थिति को भी दृढ़ नहीं कर पाएगा तो कहते हैं सुख स्थित सुखम आसनम वही है कि जिसमें हम सुख से स्थित हो सके और ईश्वर से योग हो सके फिर नए लोगों का ये कहना कि ये चौरासी आसन वाला भानवती का तमाशा ठीक है अब ये कहते हैं चौरासी आसन होते हैं अब आजकल तो पता नहीं कितने आसन मिल जाएंगे आपको चौरासी तो उस समय होंगे जब स्वामी जी थे अब तो शायद हो सकता है कि चौरासी सौ हो गए हों या फिर 840 सौ चालीस ऐसा भी हो सकता है अभी चौरासी है चौरासी लाख आसन है चौरासी लाख आसन संक्षेप करके चौरासी में गिन लिया। चौरासी में गिन लिया। आप आप देखिए चौरासी लाख आसन हम चौरासी लाख आसन लगा सकते हैं। हम अभी है ना हम आसन में ही बैठे हैं। कोई अगर ऐसे बैठा है तो आसन में ही बैठा है कोई ऐसे बैठा है तो आसन में ही बैठा है कुछ ना कुछ इसका नाम है और फिर इसका संबंध योनियों के साथ जोड़ा है की कि किस किस तरह की योनी कैसी होती उसी हिसाब से है फिर उस, वो कह योनी जो है इस आसन के तो उस, तो उस उष्णासन रख दिया जैसे ऊँट ऊँट जैसे बैठता है तो उसका नाम उष्णासन रख दिया हम भी ऊँट की तरह बैठ सकते हैं, हस्ती हस्ती आसन भी होता है शायद वो हाथी की तरह बैठ जाए तो हम भी हाथी की तरह बैठ जाते हैं, लेकिन हम सब आसन नहीं लगा सकते और कई बार लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह आसन करेंगे इतने आसन कर डालेंगे जैसे की सर्कस का कोई कलाकार अपने वो सर्कस दिखा रहा हो भाई सर्कस छोड़ो दो चार पांच आसन चुन लीजिए जो आपके पेट को कमर को और सिर को ठीक रख सके हमने तो इधर से पोल मेरा इधर से पैर मोड़ा फिर यूं किया फिर ऊपर पैर कर लिया फिर ये इतने आसन संभव भी नहीं है कई लोग करते रहते डेढ़ दो घंटा आसन भी लगाए तो उनसे पूछा भाई क्या कर रहे बोले जी योगा कर रहे थे ये योगा कर रहे थे तो इसमें कितना समय निकलता है तो ब्यास जी कहते हैं भाई कुछ आसन हाँ हाँ जी राजीव जी कुछ कह चुना है जो है वो कौन सी योनि की आसन? धनुराशन हाँ जी बिच्छू की तरह हो सकता है बिच्छू चलता है तो यूं ऐसे कर लेता है ऐसे कर आसन। तो वैद्य जी बताए धनुरासन कोई हो आसन ऐसी धनुष के जैसा मतलब जिसमें धनुष जैसी आकृति बन जाती है ना वो धनुरासन है तो योनी नहीं अच्छा तो हमने चौरासी लाख योनियों के दर्शन किए हैं क्या नहीं मान लो कल्पना करें होती भी हैं आप भी सिद्धांत से हम मान भी लेते हैं होती हैं तो चौरासी लाख योनियों को हमने दर्शन किया है हम तो चौरासी योनियों का भी दर्शन नहीं करते चौरासी लाख बहुत दूरी हो सकता है कोई इस तरह की हो लेकिन आसन का नामकरण इस तरह से दिया गया है कि जिससे पता लगता है कि धनुष जैसी आकृति जिस आसन में बन जाती है उसका नाम है धनुरासन ठीक है और ये वो इन्हीं आकृतियों के नाम पर अनेक आसनों के नाम रखे गए तो उनमें से बहुत सारी योनिया भी हो सकती है और बहुत सारे हमारे जो प्रतीक हैं जैसे एक और आसन है नटराज आसन जैसे शंकर जी वो तांडव नृत्य करते थे नटराज आसन में तो नटराज आसन भी हम सब कर सकते हैं जिसको आता है वो तो करी देगा नहीं तो सीखेगा फिर वो। तो ऐसे बहुत सारे आसन है ठीक है तो कहते हैं ये आसन जो है भानमति का तमाशा है कि कोई किसी तरह से कर रहा है कोई किसी तरह से कर रहा है असली आसन कौन सा है जिसमें हम एकाग्र चित होकर स्थिर होकर के बैठ सके वो सिद्धासन है पदमासन है सुखासन है स्वस्थ का आसन है, सवासन है सवासन शवासन में तो आदमी सो जाता है कई बार <laughs> वो तो फिर नींद लेता है उसमें उपासना नहीं होती है क्योंकि उसका नाम ही है सबकी तरह जब स्थिति बन जाए तो सबासन सबासन में वो सब, सब उठ के तो बैठता नहीं है ये अच्छी बात है कि कम से कम सबासन करते और हम उठ के बैठ जाते हैं तो ये अच्छी बात है नहीं तो हम भी सबकी तरह लेटे तो लेटे ही रह गए सब तो, तो सबसे बढ़िया ये दो चार पांच आसन ऐसे हैं कि आप हम इनमें से कोई चुनाव कर सकते ठीक है इसमें हम आधा घंटे तक एक घंटे तक भी बैठ सकते हैं यदि व्यक्ति अभ्यास करे तो कहते हैं आगे कि इसी कैसे चौरासी आसनों वाला भानुमदी का तमाशा ठीक है कैसे मान लिया जावे इसी तरह इसी तरह प्राणायाम के विषय में तमाशा बन रहा है तो तमाशे बनाने वाले तो तमाशे बनाएंगे और तो क्या करने है उनको तो कहते हैं प्राणायाम की यथार्थ प्रशंसा प्रथम भी वर्णन कर चुके हैं स्वामी जी ने पहले विचार किया है नासिका और मुख बांधकर प्राणों की रुकावट करने से कुंभ होता है तो कुछ लोग कहते हैं भाई प्राणायाम करना है तो कौन सा कहे कुंभ प्राणायाम करना है तो का को भी दबा लो और मुंह को भी दबा लो वो सांस कैसे लेगा अब या तो कान से लेगा सांस या जहां जहां ये छिद्र छिद्र बने छोटे तो हर छिद्र से हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं हमारे शरीर का एक एक कण जो है वो श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है लेकिन जब हम इससे ऐसे नाक भी दबा लेते मुंह भी दबा लेते हैं प्राणायाम कुंभक करेंगे उससे लाभ क्या होगा अरे हम बिना नाक मुख दबाए ही हम प्राणायाम ठीक कर लेते हैं कुंभक का तो हमें नाक मुख दबाने की जरूरत क्या है और फिर इसका वो चमत्कार करते फिरते देखो महाराज जी ने एक घंटे तक नाक मुख दबा करके और सात लोग रखा है तो क्या करें फिर कोई बड़ी बात नहीं हालांकि बड़ी बात तो है क्योंकि हम तो पांच मिनट भी नाक हम तो बिना नाक मुख बंद के भी नहीं रोक सकते और वो एक घंटे तक रोक रहा है तो कुछ ना कुछ चमत्कार तो कर ही रहा है तो उसके पैर पड़ो फिर उसके साष्ठांग दंडवध करो कि महाराज की जय हो तो कहते हैं ये प्राणायाम जो है ये शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं अपने आपको ध्यान होगा जिसने राम प्रसाद जी की जीवनी पड़ी हो उनके गुरु थे स्वामी सोमदेव जी तो वो कहते हैं सोमदेव जी नाम था उनका बाद में देख तो उनका कहना है कि उनको एक रोग हो गया था अर्स जिसे कहते हैं खूनी अर्स हो गया था खूनी बवा तो उनको रोज आधा शेर पौना सेर खून निकल जाता था तो बहुत डॉक्टरों से चिकित्सा करवाई लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था और किसी ने पूछा कि महाराज कोई ये किस तरह से लग गया इसका कारण क्या है तो उन्होंने यही बताया था कि मेरी कोई ऐसा प्रणाम कर रहा था तो प्रणाम करते समय मेरी कोई क्रिया बिगड़ गई और उस कारण से मुझे ये रोग हो गया और वो 45 साल की अवस्था में इस संसार से चल रहे थे क्यूँकी अब जिस आदमी का मान लो पाव भर भी अगर रोज खून निकले अब वो आदमी कैसे लंबा चलेगा तो इतनी कमजोरी आ गई थी तो कई बार कुछ इस तरह के प्राणायाम होते हैं कि जिनको किसी के सम्मुख ही करना चाहिए जो जो उसको जानने वाले हैं और नहीं तो बिना जाने भी जो कई बार उल्टे सीधे प्राणायाम करते हैं उनको हानि हो सकती है हाँ लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऋषि दयानंद जी ने जो प्राणायाम बताया ना चार उनको आप बिना गुरु कोई भी कर सकते हैं चार प्राणायामों को कोई भी कर सकता है उससे व्यक्ति को लाभ होता है शाम शांतिरिक्षा